श्री भक्ति रथ अमृत सिंधु रूप गोस्वामी द्वारा विरचित प्रथम विभाग पूर्वी विभाग द्वितीय लहरी भक्ति उसके अंतर्गत वैद्य भक्ति वैद्य भक्ति के अंतर्गत वैदि भक्ति के जो विधि निषेध या चौसठ अंग भक्ति के जो है उस विषय में वर्णन और उसमें हम अब तक आखिरी जो हमने लिया वो इत्यादि जो था वो िसंग धूप सौरभ्यम माल्य सौरभ्यम इत्यादि से शुरू करेंगे श्री श्रीमूर्ते हैं स्पर्शनम अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्लक रूपा इसको संस्थापक आचार्य के द्वारा मरांध्य ज्ञाजन शनाक चक्षुरमीदी यस्मे श्रीगुरव नम श्रीचैतन्यवन स्थात यूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददा स्वदाक वंदेह श्रीगुरोपकमल श्रीगुरोप श्री साग्र जात सागुनाथ सजीव साइतम सवधूत पदन सहित कृष्णचैतन्य श्री कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वता श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनिंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौड़ भक्तृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम, राम, राम राम हरे हरे तो कल हमने प्रसाद चरनामृत और रूप निर्माल्य सुंगना ये तीन विषय में चर्चा की थी आज चालीसवांग है अर्था श्रीमूर्त है स्पर्शन यथा विष्णु धर्मोत्तरे अर्जा विग्रह का स्पर्श करने के विषय में वर्णन आता है उसका विष्णुरधिष्ठान पवित्र श्रद्धयान्वित पाप बंधे विमुक्त सर्वान्मा नवापुयात विष्णु धर्मोत्तर में भगवान के चरण कमल स्पर्श करने का उल्लेख हुआ है जो इस प्रकार है जो वैष्णव के रूप में दीक्षित हैं और कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति करता है उसे ही अर्चा विग्रह के शरीर को स्पर्श करने का अधिकार है भारत में गांधी जी ने राजनीतिक आंदोलन चलाया था क्योंकि निम्न जाति के लोग यथा भंगी तथा चांडालों को वैदिक प्रथा के अनुसार मंदिर में प्रवेश करना मना था उन्हें उनकी गंदी आदतों के कारण मना किया जाता था किंतु उसके साथ ही उन्हें अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती थी जिसमें वे शुद्ध भक्तों की संगत करके भक्ति के उच्च पद को पास रखते है किसी भी कुल में जन्म व्यक्ति को मना नहीं है किन्तु उसे स्वच्छ होना चाहिए उसे शुद्धि की विधि अपनानी होगी गांधी जी उन पर हरिजन की झूठी मोहर लगाकर शुद्ध करना चाहते थे इसलिए मंदिर के स्वामियों तथा तो गांधी के में काफी छींचातानी रहती थी जो हो वर्तमान नियम समस्त शास्त्रों द्वारा सम्मत है जो कोई भी शुद्ध हो वह मंदिर में प्रवेश कर सकता है वस्तुतः यह स्थिति होनी चाहिए जो उचित से दीक्षित है जो यम नियमों वह तुरंत भौतिक पापों के कलमश से मुक्त हो जाता है और उसकी सारी इच्छाएं अविलंब पूरी हो जाती है तो अर्चा विग्रह का स्पर्श करना इससे पाप मुक्त हा, सर्वान कामान अवापनिया। तो पाप से पाप बंदे विधि मुक्त सर्वान जाता है और सभी प्रकार के जो इष्ट काम है उसको प्राप्त करता है यहां पे सर्वान कामन मतलब सभी आध्यात्मिक कामनाओं की बात हो रही है जो अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए होते हैं तो यहाँ पे शब्द उपयोग हुआ है पवित्र शद्धयान इसको शिला प्रभुपात बता रहे हैं कि दीक्षित होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए जो शुद्ध है वही अर्चा स्पर्श कर सकते हैं तो वैदिक समाज में भी यह नियम था कि हर कोई मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता जो शुद्ध व्यक्ति है वही प्रवेश करते हैं मंदिर में तो इसलिए शिलाप्रभुपात यहाँ जैसे बताते हैं कि ये प्रथा सही प्रथा थी किंतु गांधी जी ने इस प्रथा को हटाना चाहा। और इस प्रथा के पीछे जो कारण था वो था कि सामान्य रूप से जो भंगी है चांडाल है उन लोगों के कार्य ही ऐसे होते हैं कि उनको अशुद्ध रहना पड़ता है इसलिए उनको मंदिर में प्रवेश नहीं होता है किंतु उनकी दूसरी व्यवस्थाएं होती है जिससे वह भक्ति में आगे बढ़ सके भक्तों की संगति प्राप्त कर सके श्रवण कर सके कीर्तन कर सके कथा में आ सके ये सब होता था किंतु तो मंदिर में प्रवेश नहीं था क्योंकि मंदिर में सब ब्राह्मण लोग और सब शुद्ध शुचि लोग होते हैं तो वो अशुचि हो जाएंगे इस प्रकार से करके उनको प्रवेश नहीं था ये सामाजिक व्यवस्था जब स्थापित होती है तो ये सब वस्तुएं आती है स्वाभाविक तो रूप से हमको सिखाया गया है कि जो छूत अछूत का जो अः वस्तु थी वो हीन वस्तु है उसे पालन नहीं करना चाहिए कोई आदमी अछूत है ये यदि, यदि कहते हैं तो ये तो गलत है ऐसा हमको सिखाया गया है बचपन से इसलिए हमारे मन में भी ये गलत धारणा हमेशा भरी हुई होती है यदि कोई छूत अछूत की बात करता है ये आदमी तो अछूत है तो वो निश्चित रूप से शोषण करने वाला व्यक्ति है और ऐसा समाज नहीं होना चाहिए जिसमें छूत अछूत के नियम पालन होते हैं तो ये आ, आधुनिक नास्तिक वादी मार्क्शवादी विचार है इसको हम पालन नहीं करने करते हैं ये विचार सही विचार नहीं है आप यदि देखें तो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी ये सब जब थे चैतन्य महाप्रभु की लीला में तो सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को मिलने जाते थे रोज जगन्नाथपुरी में तो मई के महीने में अभी जो महीना है इसमें भी वे मुख्य मार्ग से होकर के नहीं जाते थे किंतु समुद्र के मार्ग से होकर के जाते थे जहां पे रेत होती थी और वो रेत ये महीने में इतनी गर्म होती इतनी गर्म होती है उसपे चलना संभव नहीं होता है फिर भी सनातन गोस्वामी उसी प्रकार से जाते थे उस रास्ते को लेकर के जिससे उनके पैरों में फोड़े पड़ जाते थे तो चैतन्य महाप्रु ने जब देखा तो सनातन गोस्वामी को की सराहना की फिर सनातन गोस्वामी कहते हैं कि यदि मैं सामान्य रास्ते से जाऊंगा जिस रास्ते से सब चलते तो वहां पे वास्तव में सब ब्राह्मण लोग आते जाते रहते हैं पुजारी लोग आते जाते रहते हैं तो मुझ नीच व्यक्ति का स्पर्शन करके दर्शन करके वो लोग अशुद्ध हो जाएंगे तो उनकी सेवा पूजा में खलेल पहुंचेगी इसलिए मैं उधर से नहीं जाता हूं अभी सनातन गोस्वामी तो ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं किंतु क्योंकि उन्होंने संग किया है अः यवन लोगों का उनके साथ उठे बैठे इत्यादि सब तो उनको नीचे घोषित कर दिया गया था उस प्रकार से ब्राह्मण सम, समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था इसलिए वो अपने आप को नीची समझते थे सामाजिक दृष्टि से तो चैतन्य महाप्रभु इस बात की सराहना करते हैं कि ये जो वर्णाश्रम के नियम है उसको आपने पालन किया लोक संग्रह के लिए इससे चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न थे वो चैतन्य महाप्रभु ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाए वो भगवान थे, थे चाहते तो वो चला सकते थे आंदोलन, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया कि ठीक है ये सब जो अछूत लोग हैं, तो सबको प्रवेश मिलना चाहिए मंदिर में सबको इस मार्ग से जाने की अनुमति होनी चाहिए ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया हरिदास ठाकुर भी नहीं जाते थे वो यमन परिवार में जन्म लिए थे तो वो भी जगन्नाथपुरी के मंदिर में नहीं जाते थे तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनको मिलने आते थे रोज चैतन्य महाप्रु ने ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया कि समाज बदलो और ये हरिदास ठाकुर को मंदिर में आने दो हालांकि यदि चैतन्य महाप्रु चाहते तो वो आंदोलन चला सकते थे वो कोई बड़ी बात नहीं थी और उन्होंने चलाया भी था आंदोलन हरिनाम को स्थापित करने के लिए तो हरिनाम के विरुद्ध जब काजी बात किए कि आप हरिनाम संकीर्तन नहीं कर सकते हो उसमें कहते ने महाप्रभु ने आंदोलन चलाया भी और दोनों प्रकार से दर से भी हराया बलके, बल के बल बल के माध्यम से भी हराया और शास्त्र के माध्यम से भी हराया और इसको स्थापित किया कि हरिनाम संकीर्तन उच्च स्वर में होना चाहिए लेकिन उसी चैतन महाप्रभु ने, ने यह आंदोलन नहीं चलाया कि जो लोग समाज में अछूत माने जाते हैं उनको जगन्नाथपुरी मंदिर में प्रवेश होना चाहिए नहीं किया। तो इसी प्रकार से यहां पर भी है, कह रहे है कि इसका जो मुख्य नियम है वो है कि अशुद्ध व्यक्ति मंदिर में प्रवेश नहीं करे और क्योंकि ये सब लोग जो हैं चांदाल हैं या ऐसे लोग भंगी चांडाल इत्यादि तो उनका कार्य ही इस प्रकार से कि वो अशुद्ध ही गिने जाते हैं तो इसलिए सामान्य रूप से समाज में वो नियम है कि वो लोग मंदिर में प्रवेश नहीं करें तो फिर शिल अभी की स्थिति बताते वस्तुतः स्थिति यही होनी चाहिए कि जो शुद्ध है जो उच्च रीति से दीक्षित और शुद्ध है यम नियमों का ठीक से पालन करता है उसी को मंदिर में प्रवेश होना चाहिए इसको जब समाज आगे बढ़ता है तो फिर उसको धीरे धीरे जैसे पहले था उस प्रकार का हो सकता है लेकिन जो दीक्षा प्राप्त करता है वो शुद्ध गिना जाएगा उसको प्रवेश होना चाहिए ऐसा तो इससे हम दूसरी एक वस्तु ये भी सीख सकते हैं यहाँ पे बात आती है ये मुख्य विषय है ये जो चर्चा हो रही है वो अर्थविग्रह से चरण स्पर्श की चर्चा हो रही है श्री मूर्ति है स्पर्शनम तो स्पर्श कौन कर सकता है श्री मूर्ति का इस विषय में चर्चा आई थी तो जब हम अर्थविग्रह की पूजा सेवा की बात करते हैं तो स्पर्श करने की बात आती है उनके और उसमें विशेष रूप से उनके चरण स्पर्श करना ये चौसठ तो अंगों में से एक मुख्य अंग है तो उनकी मूर्ति सेवा चाहे मंदिर में हो चाहे घर में उसका एक मानदंड रहता है शुद्धि के स्तर का मानसिक एवं शारीरिक दोनों शुद्धि के स्तर का एक मानदंड रहता है वो जब है तब हमको हर विग्रह की सेवा करनी चाहिए अन्यथा अपराध लगते हैं ये हरिनाम की तरह नहीं हरिनाम कोई भी ले सकता है उसमें इस प्रकार के कोई अपराध नहीं लगते हैं उसके अपराध अपराधे वही है बस बाकी जो ये सब सेवा अपराध अपराधे वो नाम में नहीं लगते हरी नाम में अशुद्ध अवस्था में भी कोई हरी नाम लेता है तो कोई समस्या नहीं है किसी भी अवस्था में किसी भी स्थिति में उसको ले सकते हैं किंतु यहाँ पे अर्चविक्रह को स्पर्श करने के जहाँ पे बात है उनकी पूजा करने की जहाँ पे बात है तो यहाँ पे शुद्धि के नियम आवश्यक है अनिवार्य है वो नियमों को यदि कोई ठीक से पालन नहीं करता है तो वो अपराध करता है इसलिए उन नियमों को तो पहले ठीक से जानना चाहिए उसके बाद पालन करना चाहिए तभी जाकर के घर में अगज विग्रह को स्थापित कर सकते हैं यही नियम यही नियम है मंदिर के लिए भी ऐसा नहीं कि मंदिर में तो कुछ भी चलेगा घर में है ऐसे मंदिर में भी है तो वो शुद्धि का स्तर होना चाहिए सामान्य रूप से आजकल जो हम सब गृहस्थ लोग हैं तो किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं है हमको शुद्धि अशुद्धि में इसलिए ज्यादातर हम लोग घर में अशुद्ध ही रहते हैं वास्तव में ऐसा हम दो बार में बता चुका हूं गुरु महाराज क्या बता रहे थे कि मंदिर में दर्शन करने के लिए प्रवेश करने का मानदंड जो वो लोग पालन करते थे सामान्य रूप से इसको की शुरुआत में वो तो आज शायद कोई पालन नहीं करता है स्नान करके जाना है नए कप, शुद्ध कपड़े पहन के जाना है दर्शन करने के लिए पूजा की तो बात ही अलग है तो घर के अंतर्गत तो क्या स्थिति होनी चाहिए इसलिए बहुत शुद्धि के नियम होने चाहिए घर के अंदर तब हम स्पर्श कर सकते हैं तो इसके लिए इस इन शुद्धि के नियमों को पालन करने के लिए हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी आजकल तो ऐसा होता है कि मंदिर में तो फिर भी शुद्धि होती है मंदिर के स्तर पे लेकिन जो पुजारी घर से मंदिर में आते हैं तो उसके घर पे तो इतना गंदा होता है सब तो पुजारी के घर पे कि लोग सोचते हैं सोच सकते हैं कि ये पुजारी है कि क्या है पुजारी कार नहीं केवल मंदिर में आए तब शुद्ध हो जाए बाकी घर में तो सब कुछ चलता है क्योंकि चेतना इससे जुड़ी है यहाँ पे भंगी और ये सबको नहीं आने देने का भंगी चांदाल ये सबको नहीं आने देने का एक और कारण है कि तो उनका कार्य इस प्रकार से रहता है सामान्य रूप से अब रोज के आठ घंटे या सात घंटे इसी प्रकार के कार्य करते हैं जिसमें सब अशुद्ध वस्तुओं से और अशुद्ध चेतना से ही व्यवहार करना होता है तो निसंदेह चेतना में वो चीज आती है उसकी आदत लगती है तो उसके कारण भी ऐसे व्यक्ति को देखना भी अच्छा नहीं है इत्यादि इत्यादि तो ऐसा अच्छी बात नहीं है कि घर पे तो शुद्ध है नहीं कुछ मंदिर में आकर के शुद्ध हो लिए और पूजा कर लिए घर पुजारी का घर मंदिर की तरह स्फ होना चाहिए वास्तव में तो और इसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी स्वयं को भक्तिशी ठाकुर कहते हैं जो जीव गोस्वामी को कोट करते हैं शिल प्रभु पर भक्तिशन सरस्त ठाकुर कोट करते हैं इस विषय में कि अर्चा विग्रह का जो सेवन है उसका एक महत्वपूर्ण कारण है हमारी सभी इंद्रियों को सेवा में लगाना वो तो है ही साथ साथ सभी इंद्रियों को सक्रिय करना आलस्य में नहीं आने देगा इसलिए जिसका आलस्य है वो शुद्ध नहीं रह सकता है वो अशुद्ध रहेगा ही रहेगा तो इसलिए आलस्य त्याग करना बहुत आवश्यक हो जाता है पुजारी के लिए कम से तो ये भगवान की कृपा है हमारे ऊपर कि तो वो इस प्रकार के नियम रखे हैं कि जिससे हमारा आलस्य भी दूर हो जाता है यदि हम सीरियस है तो गंभीर है यदि गंभीर नहीं है तो अपराध लगते इसलिए गंभीरता से इसको लेना चाहिए ऐसे ही इसको चने की तरह यदि लेते हैं तो बहुत बड़े बड़े अपराध होते हैं और उसके कारण नुकसान भी होता है भौतिक रूप से भी नुकसान हो सकता है आध्यात्मिक रूप से भी नुकसान हो सकता है भौतिक रूप से नुकसान हो जाए तो, तो भगवान की कृपा समझे आध्यात्मिक नुकसान यदि हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान होता है लो भौतिक रूप से कुछ भगवान ने दंड दे दिया बीमार कर दिया या ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया तो, तो कोई बड़ी बात नहीं वो तो उल्टी कृपा समझ एक बीमार करके छोड़ दिया अपराध के बिल ने है हम इसको ध्यान रख सकते कि कैसे मायापुर मायापुर में नक्सलवादियों का हमला हुआ था और उसमें श्रीमती राजारानी के विग्रह उनको चुरा करके लेके गए चुरा करके मतलब डाका डाला था वहां पे भक्ति राघव महाराज ने बचाने का प्रयास किया तो उनके पैर पे बम मारा जिससे उनका पैर उनको खोना पड़ा अभी भी भक्ति राघव महाराज है एक पैर से है।, है गोली मारी थी कि बम मारा था कुछ था तो बहुत बड़ा हमला हुआ था तब काफी समय पहले की बात है तो अंततः तो थोड़े समय बाद ये सब राज खुला कि क्यों ऐसा हुआ था तो वो एक पुजारी के अपराध के कारण था अर्चर विरोह को वो पुजारी अनैतिक संबंध रख रहा था किसी से उसके कारण इतना बड़ा हादसा हुआ बहुत ये बहुत महत्वपूर्ण है यह विषय पुजारी मंदिर में आता होगा तब तो शुद्ध होगा एकदम नहा धो करके और सब तरह से करके लेकिन उसकी चेतना क्या चल रही है यमनियम क्या पालन कर रहा है श्याम सुंदर प्रभु प्रभुपाद के शिष्य जो ज्योतिष है वो भी उस समय भारत में ही थे ज्योतिष सीख रहे थे बीवी रमन के पुत्र के साथ नहीं बीवी रमन और और एक जैन करके बहुत नामी नामचिन्ह ज्योतिष थे उनके वहां पे ज्योतिष शास्त्र सीख रहे थे उसके पुत्र के साथ मिलकर के तो ये जब हुआ तब मायापुर मंदिर से उनको बोला कि आप थोड़ा पता तो करवाओ कि किस कारण से हुआ हो सकता है ये तो वो प्रश्न कुंडली करके किया उन्होंने ये जो जैन साहब हैं उनसे पूछ करके तो उसका उत्तर यही सब आया कि एक इस प्रकार का कोई पुजारी है ये गड़बड़ घोटाला है कौन है क्या है वो आपको ये डेट के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा तब तक धुंधला रहेगा लेकिन ऐसी ऐसी चीज थी है इस प्रकार का साड़ी पहनने वाली एक स्त्री है और इस प्रकार का एक पुजारी है और ये उल्टा सीधा काम कर रहे हैं इसके कारण ये बड़ी बड़ा हादसा हुआ है इस तरह से सब बात हुई थी तो ऐसे हम देख सकते हैं कि कैसे अर्थविग्रह के पूजन में अपराध नहीं हो इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसके भीषण परिणाम आते हम भी यहाँ पर अर्थविग्रह रख रहे हैं तो हमको भी बहुत ही सावधानी रखना आवश्यक है कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि चलो तो चलती का नाम गाड़ी चलती का नाम गाड़ी इसमें नहीं चलता है उनका कुछ मानदंड है वो मानदंड निश्चित रूप से पालन करके चलना होगा यदि वो मानदंड पालन नहीं कर सकते हैं तो उनको बुलाना नहीं चाहिए कि आप आइए हम आपकी सेवा करेंगे हम उनको निवेदन करते हैं हम उनको न्योता देते हैं कि आप यहाँ पे आइए और हम आपकी सेवा करेंगे आपके मानदंड के अनुसार और फिर हम उसका पालन नहीं करते हैं तो बड़ा अपराध है इसलिए यहाँ पे चलती की नाम गाड़ी नहीं होना चाहिए और चलती की नाम चलती का नाम गाड़ी नहीं करने में कई से पालन करने में जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं उन सब की मेहनत लगने वाली है उन सबका कष्ट भी होगा वो कष्ट को झेल करके आगे बढ़ना सामान्य रूप से भी क्या हो रहा है इसको मंदिरों में कि जो पुजारी है पुजारी मतलब पुजारी और कुक पूरा डिपार्टमेंट होता है जिसके आधार पे अर्चविग्रह का सेवाएं चलती है यदि वो लोग नहीं है तो सब सेवाएं बंद हो जाएगी और मंदिर को ताला लगाना पड़ेगा तो वो ब्राह्मण दीक्षित तो हो जाते हैं लेकिन ब्राह्मण के गुण नहीं होते हैं गुण होते हैं शुद्र के क्या गुण होते हैं शुद्र के कि उनको तो बस ये है मैं अपना काम करूंगा मुझे अपना मुआवजा मिलेगा मतलब मैंने इतना काम किया मेरा शरीर भरण पोषण हो गया और कुछ पैसा भी मिल गया बस हो गया अपना तो हो गया इतना ही और हम ये कर रहे हैं तभी तो भगवान की सेवा हो रही है तो इसलिए क्या होता है कि एक बार अर्थविग्रह लेकर के आ गए उसके बाद वापस तो भेज नहीं सकते हैं मंदिर में अर्थविग्रह को जिसने न्योता दिया टेंपल प्रेसिडेंट तो अर्थ विग्रह आ गए वो तो खुश है कि अर्थ की पूजा हो रही है लेकिन थोड़े समय में ही क्या होता है कि पुजारी टिक नहीं पाते है क्योंकि जो चेतना है वो तो शूद्र की है इसलिए वो बहुत कष्ट लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि तो सेवा में तो कष्ट आने वाले हैं इसलिए उनके लिए तो एक रोज का कार्य हो गया भगवान को सेवा करना और कुछ भी उसमें कष्ट आते तो लेने को तैयार नहीं होते हैं टेंपल प्रेसिडेंट को बोलते हैं आप दूसरा कर लो कुछ और यदि उनके अनुसार कार्य नहीं होता है भाई हम तो चार घंटे ही काम करेंगे भाई हम तो पांच घंटे ही जाएंगे ये वाली आरती नहीं करेंगे ये वाला वो नहीं करेंगे ऐसे सब उनका वो होता है कम्फर्ट जोन इससे इधर उधर नहीं जाएंगे तो क्या होता है कि अभी सब जिम्मेदारी तो है टेंपल प्रेसिडेंट के ऊपर उसका उसको अपना सिर खुजाना है बाकी सब तो उसके अंतर्गत बस काम कर रहे हैं एक एम्प्लॉई की तरह एक नौकर की तरह इसलिए नौकर लोग तो बोलते हैं भाई अपना दूसरा किसी को लगा लो हम तो इतना ही कर पाएंगे और इसके पास कुछ है नहीं तो नौकर लोग की भी मांगा की ये करो हमको तो भाई साल में दो बार तो मायापुर जाना है यदि नहीं होगा तो हम तो चले दूसरे मंदिर में हमको मिल रहा है सेवा करने के ऐसा चला है यहाँ पे भी है ना मंदिर हम तो कहीं भी सेवा कर सकते हैं हम तो पुजारी है हम तो कुक है सब जगह पे डिमांड है तो उसके कारण क्या होता है कि वो जो टेंपल प्रेसिडेंट है वो पुजारी और कुक के पीछे उसको जो भी चाहिए देते हैं पैसा भी देते हैं टीवी देते है, भी देते हैं स्मार्टफोन भी देते हैं जो उनको चाहिए वो देना पड़ता है नहीं देना चाहे तो भी देना पड़ता है क्योंकि वो चले जाएंगे तो मंदिर बंद हो जाएगा और ये पुजारियों को पता है बहुत तो होता है पुजारियों को पता है कि हम लोग यदि बोलेंगे तो इनको तो मानना पड़ेगा क्योंकि हम यदि चले गए तो इनका तो मंदिर बंद हो जाएगा तो ये पुजारी नहीं है ये नौकर है और ऐसे पुजारी जब पूजा करते हैं तो अपराध एक के बाद एक बढ़ते रहते हैं। और ये एक विडम्बना है इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर में कि पुजारी को एम्प्लॉय कर दिया उसके बाद उसकी तो हमारी मांगे पूरी करो वो वही मजदूर यूनियन ही हो गया ना कि हम यदि नहीं काम करते तो आपकी कंपनी बंद हो जाएगी हम यदि नहीं काम करते तो आपकी सेवा बंद हो जाएगी तो भगवान आपका मंदिर बंद हो जाएगा भगवान की सेवा कहां से होगी तो वो इस प्रकार से कार्य करते पुजारी लोग कि भगवान की सेवा हमेशा टेंशन में रहे ताकि उनका काम चलता रहे और इसलिए आप देखते हैं कि पुजारी का मिलना मंदिर में बहुत कठिन रहता है एक जगह से दूसरी जगह बदल के जाते हैं वो क्योंकि पुजारी कार्य में पुजारी और कुक ये दोनों साथ में ही है वो जो कार्य है उसमें कष्ट बहुत आएगा यदि आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करना यदि मानदंड चलाना है सही से शुद्धि से चाहे जैसा यहाँ पे बता रहे हैं तो उसमें कष्ट आने वाला है शारीरिक और मानसिक रूप से वो कष्ट यदि सहन करने को तैयार नहीं है तो नहीं होगी सेवा सही ऐसे पुजारी को बस अपना ही कम्फर्ट बिकेगा तो इसलिए वो आसान सेवा नहीं है तो इसलिए उसके लिए लोग मिलना भी कठिन रहता है लिए अर्थविग्रह को लाने से पहले सोचना चाहिए और सोचने पर भी हो सकता है एक शुरुआत में लाए तब तो छह कुछ उसके बाद चले गए अभी क्या करेंगे ये बड़ी विडंबना रहती है ऐसा क्यों होता है क्योंकि अर्च तो लेके आ गए जो हमारे अंतर्गत लोग हैं जो अर्चविग्रह की पूजा करने वाले थे वो लोग चले गए कुछ वो लोग ने जाने से पहले सोचा भी नहीं अर्थविग्रह की सेवा का क्या हो गया तो मेरा कर्तव्य था वास्तव में इस प्रकार से बहुत विरले लोग हैं जो अर्थविग्रह की सेवा को अपना कर्तव्य समझ करके लेते किसी के अंतर्गत काम करने पर वो यही सोचते हैं तो टेंपल प्रेसिडेंट का कर्तव्य है हमारा नहीं है हमको तो यहाँ लगाया कि वहां लगे हमको तो क्या अंतर पड़ता है हम तो चिट्ठी के चाकर है तो वो जाने में भी कतई सोचते नहीं है कि हम यहाँ से जाएंगे तो भगवान की सेवा कौन करे उनको भगवान की सेवा तो कुछ लगाव ही नहीं है ऐसे कुछ विरल पुजारी होते हैं भगवान का भी सोचते हैं, वो लोग टिके रहते हैं विद्यानगर में हमारे नारायण भट्ट हैं, है वंशी हैं, फिर मायापुर वाले अभी जो जिन्होंने देहत्याग किया जना निवास प्रभु और जिन्होंने अभी जो अभी भगवत जन्म गए तो ऐसे लोग हैं ऐसा नहीं है कि ऐसे पुजारी नहीं है लेकिन ऐसे भी लोग हैं ऐसे भी पुजारी हैं जो तो इस प्रकार से करते हैं तो हमको ऐसे पुजारी नहीं बनाने यहाँ पे अरे पुजारी जो है पुजारी और कुक ये दोनों वास्तव में भगवान से लगाव होना चाहिए उनका उनको यही होना चाहिए ये हमारी ही सेवा ये हमारा ही कर्तव्य इसको तो कैसे छोड़ सकते यहाँ पे टिके रहने के लिए एक वो प्रेरक बल होना चाहिए अरे यहाँ से गए तो चलो कुछ भी कष्ट है इधर उधर लेकिन यहां से गए तो भगवान की सेवा का मेरा कर्तव्य चला जाएगा ये तो मेरा नित्य सेवा है, ये तो मेरा नित्य कर्तव्य ये तो मेरे भगवत धाम लेके जाने वाला ये चला जाएगा तो कैसे चलेगा भगवान की सेवा में इतना अवसर चला जाएगा ये चीज प्रेरक बल होनी चाहिए ऐसा सोचने की जगह कि हम चले गए तो भगवान की सेवा करेगा कौन अच्छा है ना फिर पता चलेगा लोगों जगह रहने का प्रेषक को ये होना चाहिए पुजारी तो ऐसे लोग जो जब अर्थविग्रह को स्पर्श करते हैं तो स्पर्श से उनका सब भवबंधन नष्ट हो जाता है ये सही चेतना है अर्चविंग्रह की सेवा फिर आगे है अर्चविग्रह का दर्शन अतः श्री श्रीमूर्त दर्शन यथावार गोविंद गो ये पश्यंती वसुंधरे न के यान्ति या पुण्यकृता तो वृंदावन में ये ये वसुंधरा हे वसुंधरा वृंदावन में जो गोविंद है उनका जो दर्शन करते उनको जो देखते हैं तो वे लोग यम की पुरी में नहीं जाते किंतु पुण्यकृताम गति पुण्यकृत लोग जहां पे जाते हैं वहां की गति होती है पुराण में मंदिर में श्री कृष्ण के अर्धविग्रह के दर्शन की प्रशंसा में एक कथन आता है भक्त कहते हैं हे वसुंधरा जो व्यक्ति वृंदावन जाता है और वहा गोविंद देव के अर्धविग्रह का दर्शन करता है वो यमराज के दरबार से मुक्त होकर देवताओं के निवास स्वर्गलोक में प्रवेश करता है इसका अर्थ यह हुआ कि एक सामान्य व्यक्ति भी यदि जिज्ञासा वर्ष वृंदावन जाता है और देव योग से गोविंद देव के मंदिर का दर्शन करता है तो उसे वैकुंठ लोक ना सही किन्तु स्वर्गलोक तो मिल ही जाता है इसका भाव यह है कि वृंदावन में गोविंद के अर्थ का दर्शन करने मात्र से वो पवित्र जीवन का लाभ पा सकता है दर्शन इतना महत्वपूर्ण है दर्शन तो क्या बात दर्शन मात्र करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं भगवान के मंदिर में घंटी बजाना अंदर प्रवेश करके दर्शन करना दर्शन करके स्तुति करना गायन करना कुछ उनके नाम का उच्चारण करना उनको प्रणाम करना ये सभी एक एक के बाद एक एक हैं तो ये सब वस्तु भगवतधाम लेके जाते हैं इसमें कोई संशय नहीं है नात्र कार्य विचारना इसमें विचार करने तो को कोई मतलब ही नहीं है इसमें कोई अः संशय नहीं करना चाहिए सब वस्तुएं हैं दर्शन के विषय में तुमने कई बार दर्शन का दर्शन का दर्शन चर्चा की है किया है भक्ति सिद्धांत सरस्वी ठाकुर के अनुसार दृग दृश्य विचार से तो उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे यहाँ पे जो गोविंद देव की बात हुई है क्या वो रूप गोस्वामी के गोविंद देव मंदिर की बात हुई है जो बारह वर्णन यहाँ पे मिलता है तो क्या गोविंद देव वही गोविंद देव है कि सामान्य रूप से कृष्ण के लिए लिखा है, है वहीं हो सकता है वही गोविंद देव को ऐसा ही हो ऐसा ही होना चाहिए ऐसा ही होना चाहिए ऐसा ही होना चाहिए फिर आरती तथा उत्सवों को देखना आरत्री का दर्शनम आरत्री दर्शनम कोटयो मुखम स्कंद पुराण में यथा स्कंदे स्कंद पुराण में खर्च विग्रह की आरती या पूजा का आरती का दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है उसका वर्णन इस प्रकार से है आरती के समय यदि कोई व्यक्ति भगवान के मुख का दर्शन करता है तो वह लाखों वर्ष पूर्व के सारे पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो सकता है यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या या अन्य वर्जित कर्मों से भी उसे क्षमा कर दिया जाता है तो जो भगवान का दर्शन करते हैं आरती के समय तो ये हम रोज तीन बार करने का हाँ यहां पर अवसर है अवसर है करते कितनी बार है वो अलग बात है लेकिन यहां पर अवसर है ये सब चौसठ अंगों में देखिए कितने सारे अंगों के अवसर हैं, जो हम पालन करते हैं और हर एक अंग जो है वो अपने आप में भगवत धाम प्राप्त करा सकता है बहुत सारे पापों को नष्ट करता है ब्रह्म हत्या इत्यादि बड़े बड़े जो पाप हैं उसको भी नष्ट कर देता है तो इसलिए आप सोचिए हमको और कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है पुछले जो सब पाप है उसका प्रायश्चित तो अपने आप सब करने से हो रहा है कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए तो हमको इन चीजों को करना पड़ेगा आरती में जाना पड़ेगा तभी जाकर के आरती में भगवान का दर्शन करेंगे आरती का दर्शन करेंगे भगवान की आरती हो रही हम वहां पर दर्शन करने जाते इसका अर्थ क्या हुआ हम आरती में भाग ले रहे हैं आरती भगवान का एक प्रकार से कीर्तन है कीर्तिगान है भगवान इतने महान है कि हम उनको आरती अर्पण कर रहे हैं तो जो भी वो आरती में भाग लेता है वो ग्रुप का वो जो भगवान का गुणगान कर रहे हैं आरती के माध्यम से उस समुदाय का भाग बन जाता है कि हाँ मैं भी इसमें शामिल हूं भगवान की आरती हो रही है इसको देखने मात्र से वो पुजारी केवल आरती नहीं कर रहे है। वो जो सब लोग उधर खड़े हैं सब लोग आरती कर रहे हैं वहां पर उससे वो भाग बन जाता है उसका जैसा कि पहले बदलाया जा चुका है विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं यथा कृष्ण जन्म जन्मदिवस, राज राम जन्मदिवस, किसी प्रमुख वैष्णव का जन्म भगवान की जुलन यात्रा तथा लोल यात्रा इन सारे उत्सवों में भगवान को रथ पर बैठाकर रथ को शहर की सड़कों से ले जाकर ले जाया जाता है जिससे लोग भगवान के दर्शनों का लाभ उठा सके भविष्य पुराण में कहा गया है रथस्थम ये निरीक्ष भवन्ति केशव देवता केशव जो रथ पर स्थित है उनको यदि कोई कौतुकता से भी यदि देखता है तो वो सब चाहे वो श्वपच भी क्यों नहीं हो चांडाल भी क्यों नहीं हो वो सब देवताओं के स्थान को प्राप्त करते हैं देवताओं के गण में आ जाते हैं यदि ऐसे उत्सव में चांडाल भी चाहे उत्सुक अवश्य हो रस पर भगवान का दर्शन करते हैं करता है तो उसकी गिनती विष्णु के संगियों में की जाती है देवता नाम गणा विष्णु विष्णु गणा यहाँ पे विष्णु के संगियों में की जाती है सर्थ मतलब वो शुद्ध भक्त बन सकता है ये बन गया है आदिशब न पूजा यथा आग्नेय पूजित पूज्य वा वशे भक्तितो तो अग्नि पुराण में कहा गया है जो व्यक्ति आनंद मग्न होकर मंदिर में अर्थ विग्रह की पूजा देखता है उसे पंच रात्र में वर्णित क्रिया योग का फल प्राप्त होता है क्रिया योग साधन भक्ति जैसी पद्धति है क्रिया योग साधन भक्ति जैसी पद्धति है कि विशेष रूप से योगियों के लिए है दूसरे शब्दों में इस धीमी विधि से योगी भी अंततः भगवत भक्ति को प्राप्त होते हैं तो आरती का दर्शन और उत्सव में भगवान का जो दर्शन होता है उत्सव में भगवान जब बाहर आते हैं जैसे हमने पहले चर्चा की बैठे नहीं रहना चाहिए सामने से उनका स्वागत करना चाहिए और खुद अनुगमन करना चाहिए ऐसे अभी आगे और श्रवण इत्यादि अंग शुरू होंगे अभी हमने बयालीस अंग समाप्त किए हैं शिल प्रभुपाद वाली जो पुस्तक है उसके दसवा अध्याय श्रवण स्मरण की विधियां उसको हम कल से शुरू करेंगे क्योंकि तो बड़ा विभाग है शील प्रभुपाद की जाय शिलूप गोस्वामी प्रूपाद की जाय श्री भक्तिर सामृत सिंधु की जाय गौर प्रेमानंदे